दिवाली की कहानी अनीता गनेरी चित्रण कैरोल ग्रे हिंदी दीपक थानवी विषय सूची दिवाली की कहानी दिवाली का त्योहार रामायण दिवाली पर मिठाई बनाने की विधि हनुमान मुखोटा भारत में बहुत समय पहले राजा दशरथ कौशल राज्य पर शासन करते थे वह एक अच्छे राजा थे जो बुद्धिमानी से शासन करते थे राजकुमार राम राजा दशरथ के चार बेटों में सबसे बड़े थे और वह अपने पिता की आंखों के तारे थे राम ने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया जिनका नाम सीता था गर्व से भरे राजा दशरथ ने राजकुमार राम को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया लेकिन राम की सौतेली मां कुछ और ही चाहती थी और इसलिए वह राजा से मिलने चली गई बहुत समय पहले मेरे महाराज मैंने आपकी जान बचाई थी उन्होंने कहा और बदले में आपने मुझे दो वरदान मांगने का वच, वचन दिया था अब समय है कि अपने वादों को निभाने का मेरा पहला वरदान यह है कि आप मेरे पुत्र भरत को राजा बनाएं और मेरा दूसरा वरदान यह है कि आप राम को चौदह साल के लिए जंगल में भेज दें राजा दशरथ बहुत उदास थे लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया और राम ने अपने पिता की इच्छाओं का पालन किया राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया कई साल बीत गए राम सीता और लक्ष्मण जंगल में सुख से रहते थे और खाने के लिए जंगली फल और सब्जियाँ एकत्र करते थे एक दिन राम और लक्ष्मण एक सुनहरे हिरण को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसे सीता ने पेड़ों के बीच देखा था यह सबसे सुंदर जीव था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और वह इसे पालतू जानवर के रूप में रखना चाहती थी जब राम और लक्ष्मण चले गए एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी कुटिया के द्वार पर आया उसने एक साधु की तरफ वस्त्र पहने हुए थे क्या वहाँ कोई है बूढ़े आदमी ने बुलाया एक गरीब अजनबी का स्वागत करने के लिए सीता ने द्वार खोला और उस बूढ़े आदमी का स्वागत किया सीता ने उसे आराम करने के लिए जगह की पेशकश की और उसे खाने और पीने के लिए कुछ दिया लेकिन वह बूढ़ा आदमी कोई साधारण अजनबी नहीं था वह भयानक दस सिरों वाला राक्षस रावण था लंका का राजा जिसने अपना वेश बदल रखा बदल रखा था उसने राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाने के लिए सुनहरे रंग का हिरण भेजा था और उन्हें अपने दुष्ट मार्ग से बाहर रखा था रावण ने सीता को अपने रथ में बांध लिया और आसमान से लंका वापस पहुँचा रावण को कहा गया था कि यदि वह सीता से विवाह करता है तो वह दुनिया पर राज करेगा जब राम और लक्ष्मण लौटे तो वे निराशा से भर गए निराशा में राम ने अपनी पत्नी की खोज में मदद करने के लिए बंदरों की सेना को बुलाया बंदरों ने सब जगह खोज की लेकिन वे सीता को कहीं भी नहीं खोज पाए जब तक कि वे भारत के दक्षिणी सिरे पर गिद्ध संपाति से नहीं मिले मैं आपको बता सकता हूं कि सीता कहाँ है गिद्ध भारी आवाज में भूले रावण उसे अपने राज्य लंका ले गया लंका एक द्वीप था जो समुद्र से दूर था समुद्र को पार करने के कार्य के लिए बंदरों की सेना ने अपने सेनापति हनुमान को चुना हनुमान कोई साधारण बंदर नहीं थे बल्कि वायु के देवता के पुत्र थे उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए सीधा लंका द्वीप की ओर बढ़ गए जब तक वो रावण के महल में नहीं पहुंचे उन्होंने उड़ान भरी एक चूहे की तरफ शांत रहकर वो महल के बगीचे के अंदर घुस गए और वहां उन्होंने सीता को देखा जिसके चारों ओर राक्षसों का पहरा था सीता उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें राम तक अपनी अंगूठी पहुंचाने के लिए दी कृपया वापस आना और मुझे जल्द ही यहाँ से ले जाना सीता हनुमान से धीमी आवाज में बोली यदि मैं रावण से शादी करने के लिए राजी नहीं होती हूँ तो उसने मुझे खाने की कसम खाई है चिंता मत करो मेरी माता हनुमान ने वादा किया हम जल्द ही आपके लिए वापस आएंगे फिर उन्हें विदाई देते हुए वो वापस समुद्र पार करके राम के पास गए और उन्हें वह सब बताया जो उन्होंने देखा और सुना था जब राम और लक्ष्मण ने हनुमान की खबर सुनी तो उन्होंने बंदरों और भालुओं की एक विशाल सेना एकत्र की जिसका नेतृत्व हनुमान और भालू के राजा जामोहन ने किया फिर उन्होंने समुद्र के ऊपर एक शानदार पत्थर का पुल बनाया और लंका की ओर प्रस्थान किया इस बीच लंका में रावण के जासूसों ने उसे बताया था कि राम अपनी सेना के साथ आ रहे हैं उसने अपने सभी सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने भेजा जब तक तुम उन सभी को नहीं मार देते तब तक वापस मत आना रावण उन पर चिल्लाया आकाश सैनिकों के रोने की गूंज के साथ तीर और भालों से भी भर गया सुबह तक जमीन खून से लाल हो गई थी युद्ध के मैदान को देखते ही हनुमान रो पड़े और उन्होंने देखा कि कितने दोस्त घायल या मृत पड़े हैं लेकिन अभी और बुरा होना बाकी था अचानक हनुमान ने राम और लक्ष्मण के शवों को घायल अवस्था में देखा वे रावण के सबसे बड़े पुत्र इंद्रजीत द्वारा छोड़े गए बाणों से मारे गए थे वायु की गति से वह पहाड़ जंगली जंगलों नदियों और मैदानी इलाकों के ऊपर उड़ते हुए हिमालय की ओर चले गए जहां पहाड़ पर जादुई जड़ी बूटियां उगती थीं इन जड़ी बूटियों में विशेष उपचार शक्तियां थीं और मृतकों को वापस जीवित कर सकती थी लेकिन हनुमान सही जड़ी बूटियों को नहीं ढूंढ पाए इसलिए उन्होंने इसके बजाय पूरे पहाड़ को उठा लिया और वापस लंका चले गए जल्द ही जड़ी बूटियों की मीठी गंध युद्ध के मैदान में फैल गई न केवल राम और उनके भाई जीवित हो गए थे बल्कि उनके वश सभी सैनिक भी ठीक हो गए थे, हो गए गए थे, थे जो युद्ध के मैदान में घायल या मृत पड़े थे अब अंत में राम के लिए अकेले रावण का सामना करने का समय था रावण ने अपने श्रेष्ठ सोने के कवच को पहना और अपने दस सिरों पर मुकुट लगा लिया फिर वह युद्ध के मैदान में आया आया और राम को ललकारते हुए उसके और अपने रथ को भगाया लेकिन राम उसके लिए तैयार थे धीरे से उन्होंने अपने धनुष पर एक सुनहरा तीर चढ़ाया सावधानी से निशाना लगाया और छोड़ दिया देवताओं द्वारा दिया गया वह बाण रावण के सीधे हृदय में लगा यह भयावह चीख के साथ राक्षस राजा अपने रथ से बाहर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई जयकारो और आनंद के बीच सीता अपने प्रिय पति राम के साथ पुनर्मिलन के लिए रावण के महल से बाहर आई फिर लक्ष्मण और वफादार हनुमान के साथ राम और सीता दोनों एक महान हंस पर सवार होकर राजा और रानी के रूप में घर लौट आए दिवाली का त्यौहार अक्टूबर या नवंबर में हिंदू लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं यह एक खुशी का समय है जब लोग राम और सीता या प्रकाश दिवस की कहानी को याद करते हैं युगल के घर में स्वागत करने के लिए भारत में दिवाली उत्सव पांच दिनों तक चलता है अन्य देशों में एक सप्ताह तक चलता है इस समय के दौरान लोग मंदिर जाते हैं विशेष भोजन करते हैं और संदेशों और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं इन दिनों में हर घर में दिए जलाए जाते हैं रामायण राम और सीता की कहानी रामायण नामक एक बहुत लंबी कविता से आई है इसमें 24,000 संस्कृत के श्लोक हैं और यह हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है माना जाता है कि रामायण की रचना लगभग पांच साल पहले की गई थी हालांकि इसे बहुत बात तक लिखा नहीं गया था यह आज भी बहुत लोकप्रिय है भारत में बच्चे इस कहानी के रूप बच्चे इसे कहानी के रूप में किताबों में पढ़ सकते हैं नाटक के रूप में टेलीविजन पर देख सकते हैं दिवाली पर मिठाई बनाने की विधि दिवाली और अन्य हिंदू त्योहारों पर लोग मिठाइयों का उपहार आदान प्रदान करते हैं वे इन्हें मिठाई की दुकानों से खरीदते हैं या अपने घर पर ही बनाते हैं आप यहाँ जान सकते हैं कि कैसे अपनी खुद की नारियल बर्फी मिठाई दिवाली के लिए बनाई जाए अपने बड़ों की सहायता ले सामग्री एक कप दूध दो ढाई कप दानेदार चीनी एक बड़ा चम्मच मक्खन दो पाँच कप दूध पाउडर आधा कप सूखा नारियल आधा कप कटा हुआ बादाम और पिस्ता क्या करें पहला पहले एक कढ़ाई में मंद आँच में दूध गर्म करें चीनी डालें और मिश्रण को उबाल आने तक हिलाएं। दूसरा मक्खन डालें और मिश्रण को हिलाएं। तीसरा जब मक्खन पिघल जाए तो नारियल और बादाम पिस्ता डालें चौथा चूल्हा बंद कर दें और मिश्रण को दूध पाउडर के साथ मिलाकर हिलाएं पांचवा एक चौकोर थाली को हल्का चिकना करें, मिश्रण को अंदर डालें और समान रूप से फैलाएं। मिश्रण को ठंडा होने तक घंटों के के लिए छोड़ दें। फिर इसे हीरे या आकार में काट लें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें हनुमान मुखौटा दिवाली की मस्ती में शामिल होकर हनुमान का यह मुखौटा बनाने की कोशिश करें आपको आवश्यकता हो आवश्यकता होगी मोटे भूरे कार्डबोर्ड की सुनहरे या पीले कार्डबोर्ड रंगीन कागज और क्रियान रंग एक काला मार्कर पेन कैची पीवीए गोंद, एक लंबी छड़ी मजबूत एक लंबी छड़ी और मजबूत टेप क्या करें चित्र का उपयोग करके भूरे कार्डबोर्ड को मुखोटे के आकार में काटें। अपने चेहरे को ढकने के लिए इसे बड़ा करना याद रखें हनुमान के चेहरे को रंगीन कागज से काट चेहरे पर चिपका दे फिर नाक और मुंह बनाए आंखों में बनाए और उनके बीच में छोटे छोटे छेद करें आंखें बनाए और उनके बीच में छोटे छोटे छेद करें चौथा पीले कार्डबोर्ड से एक मुकुट और रंगीन कागज से एक हार और अन्य सजावट काट लें और उन्हें मुखौटे पर चिपका दें। पांचवा मजबूत टेप के साथ मुखौटे पर छड़ी को चिपका दें। अब आपका मुखौटा तैयार है